कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं और अच्छी बुद्धि रखने वाले विद्वान को फूटी कौड़ी भी नहीं नसीब होती यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है उसी प्रकार यदि विद्या से अभिष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता जिसके मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से विद्ध हो जाने पर भी नहीं मरता किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके के छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है विष्णु ने कहा बेटा यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन न मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता मनीषी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है बूढ़े बड़े सेवा करने से उनको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घ होता है इसलिए स्वयं ध्यान दें दूसरों से याचना न करें धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे मीठे वचन बोले सबका भला करे शांत भाव से रहे और किसी भी प्राणी की हिंसा न करे युधिष्ठिर डांस कीड़े और चींटी आदि जीवों को उन उन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है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 जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ जाए धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महान पद की प्राप्ति कराते हैं काल किसी तरह धर्म को अधर्म नहीं बना सकता अर्थात धर्म करने वाले को दुख नहीं देता इसलिए धर्मात्मा पुरुष को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए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 धर्म में नहीं लगा सकता अब मैं चारों वर्णों के संबंध में कुछ कहता हूं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन सब वर्णों के शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में भिन्न विभिन्नता रखी गई है इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्व को प्राप्त हों यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों की प्राप्ति कैसे होती है तो उसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है अर्थात अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोग नित्य परमात्मा की ही प्राप्ति होती है